के बाद विक्रांत और रूही इंस्पेक्टर पांडे के दिए हुए एड्रेस पर विशाल ठाकुर को ढूंढने के के लिए निकल पड़े। अपने पोस्टिंग के लोकेशन से दूर जाकर काम करने में सबसे बड़ी समस्या ट्रेवल की थी यहां लखनऊ में विक्रांत को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था वो या तो ऑटो से चल रहा था या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से इधर उधर जा रहा था इंस्पेक्टर पांडे ने विशाल ठाकुर के घर का जो एड्रेस दिया था वहां पहुंचने के बाद भी विशाल का कुछ पता नहीं लग रहा था पुलिस के पास विशाल का जो एड्रेस था वो विशाल का टेम्परेरी एड्रेस था वहाँ वो बहुत कम दिन रहा था उसके टेम्परेरी घर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि विशाल यहाँ बहुत कम दिन रहा था वो बहुत जल्दी इस जगह को छोड़कर चला गया था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि विशाल इस वक्त कहाँ पर है हालांकि उनमें से कुछ लोगों के पास विशाल का पुराना फोन नंबर भी था लेकिन ये कोई बताने वाली बात नहीं थी कि विशाल का नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था जाहिर है जो इंसान अपना घर इतनी जल्दी जल्दी बदलता है वो भला एक फोन नंबर कितने दिन तक रख सकता था हम्म अब तो हद ही हो गई है सर रोहिन अपने माथे से टपक रहे पसीने को पहुंचते हुए कहा आखिर ये आदमी मिलेगा कहाँ और जब तक ये नहीं मिलेगा हम कैसे यह केस सोल्व करेंगे अब तो एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है बच्चे हम केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई डकैती डालने नहीं जा रहे हैं जो आसानी से हो जाएगा विक्रांत कोई इनाम रखा हो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी गवाह को ढूंढना जितना मुश्किल होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट विटनेस होता है सर रूही के दिमाग में भी कुछ चल रहा था उसने एक्साइटेड होते हुए विक्रांत से कहा फिर उसने अपनी भोएं टेढ़ी करते हुए विक्रांत से कहा सर मुझे लग रहा है कि आपका ये काम करने का पॉजिटिव तरीका कुछ रिजल्ट नहीं देने वाला है तो एक बार मेरा तरीका आजमा लेते हैं ना तुम्हारा तरीका हाँ मैं क्या करती हूँ यहाँ के जितने लोकल गैंगस्टर या चोर और सट्टेबाज लोग हैं उनसे मिलकर विशाल के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ क्या कहते रूही ने विकांत की तरफ भोएं टेडी करते हुए कहा मैंने सुना है की वो लड़कियों के चक्कर में भी बहुत रहता था तो मैं यहाँ के लोकल कोठे वगैरह पर जाती हूँ और जहां से पुलिस ने उसे उठाया था वहां से भी कुछ पता लग सकता है लेकिन विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन ऐसी जगहों पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा ऐसा करते हैं कि काम एक्सचेंज कर लेते हैं तुम पुलिस स्टेशन जाओ और मैं वहां जाकर देखता हूँ अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं सर मैं पुलिस स्टेशन अकेले नहीं जा सकती मुझे डर लगता है उधर रोही अपना सिर हिलाते हुए कहा ऊपर से मेरे पास तो कोई पेपर भी नहीं है अगर पुलिस वालों ने उल्टे मुझसे ही सवाल करना शुरू कर दिया तो मैं वहां गैंगस्टर को तो संभाल लूंगी लेकिन पुलिस से पंगा नाबा बना आपके पास आईडी कार्ड है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन आप वहाँ अच्छे से बात भी कर लेंगे अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक फोन खरीद देता हूँ मुझसे कनेक्टेड रहोगी विक्रांत ने रूही से कहा उसकी कोई जरूरत नहीं मैं आपको फोन कर लूंगी रूही ने अपनी जेब से एक वाइट कलर का फोन निकालकर विक्रांत को दिखाते हुए कहा स्किमा का फोन फोन कहाँ से आया विक्रांत आवाज़ होकर रूही से पूछ पड़ा लेकिन तब तक रूही उसकी नजरों के आगे से गायब हो चुकी थी विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही ने फोन कब और कहां से कहा लड़की बहुत शातिर है ये तो मेरी भी गुरु निकली खैर अभी रूही के बारे में पड़ताल करने से ज्यादा जरूरी था कि इस पर काम करना इसलिए विक्रांत ने इधर कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा जरूरी समझा उसने तुरंत ही अपने पुराने खबरी यानी के डीएल नगर में काम करने वाले राघव को फोन किया हाँ राघव कैसे हो वहां सब कैसा चल रहा है फोन उठाते विक्रांत ने राघव से कहा तो सब बढ़िया चल रहा है बस आपकी याद आ जाती है कभी कभी हम लोग रोज ही बात करते हैं आपकी। राघव ने विक्रांत को बताया अब क्या करें यार याद तो हमें भी आती है विक्रांत ने जवाब दिया वाकई में विक्रांत को डी नगर की काफी याद आती थी वहां से उसकी काफी सारी याद जुड़ी हुई थी उसके पुलिस ऑफिसर बनने का सफर वहीं से शुरू हुआ था गैंगस्टर विक्रांत से डिटेक्टिव विक्रांत बनने के सफर की शुरुआत वही से हुई थी उसी ब्रांच में काम करते हुए विक्रांत को नैना मिली थी और फिर वही रहते हुए ही नैना उसे छोड़कर चली भी गई। मिलाकर विक्रांत के पास बीएन नगर की काफी खट्टी मीठी यादें बची हुई थीं। राघव ने थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें और सभी का हालचाल जानने के बाद आखिर में विक्रांत ने उससे काम की बात शुरू कर दी अच्छा राघव वो जो मैंने तुम्हें व्हाट्सअप किया था उसका कुछ पता चला विक्रांत ने राघव से सवाल किया तुम्हें लोकेशन मिला हाँ हाँ मिल गया राघव ने लोकेशन सेंड कर रहा हूं लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे तो फिर आपको वहां से थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अजयिली के सभी लोगों का दाह संस्कार किया गया है लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि अजय ठाकुर को भी वही जलाया गया था या कहीं और ये चीज आपको उनके कर्मकांड वाले पंडित से मिलकर पता करना होगा विक्रांत सोलन से लखनऊ सिर्फ रूही घर वालों का पता लगाने के लिए नहीं आया था बल्कि वो तमिल स्टार और सिर काटने वाले केस की के सच्चाई जानने के लिए भी लखनऊ आया हुआ था वास्तव में उसके लखनऊ आने के पीछे कई सारी वजह थी तमिल स्टार और सिर काटने वाले केस के इन्वेस्टिगेशन के साथ ही विक्रांत के लखनऊ आने का असली मकसद था रूही के घर के दाह संस्कार होने की जगह को ढूंढना दरअसल विक्रांत उस जगह को देखना चाहता था जहां पर रूही की असली माँ यानी की मीरा ठाकुर को जराया गया था विक्रांत के दिमाग में रूही की मां यानी कि मीरा ठाकुर के जलाए जाने की जगह को देखने का ख्याल सही मायने में अपने डुप्लीकेट टास्क की वजह से आया था पिछले दिन जब विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए सोलन में कब्रिस्तान के पास गया था तो वहां पर उसे एक लड़की मिली थी जो विक्रांत को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही थी हालांकि विक्रांत ने तुरंत ही उसे भगा दिया था लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यह घटना पिंच करती रही उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक अदृश्य शक्ति का कोई भी टास्क कभी बिना किसी मैसेज के नहीं होता है ऐसे में वो बार बार उस घटना को याद करके इस केस के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था कब्रिस्तान वाली घटना और वहां पर जिस तरह कब्र को दफन करते समय गाना गाया जा रहा था उस बारे में काफी देर तक सोचते रहने के बाद अचानक से विक्रांत के दिमाग में ध्यान ध्रुवी के बयान पर गया रूही ने अपने बयान में पुलिस को एक बात बताई थी उसने कहा था कि जब उसके पापा यानी कि जोधन सिंह की दिमागी हालत ठीक थी तब उन्होंने एक बार रूही से कहा था कि उसके मरने के बाद वो उसे उसका दाह संस्कार उसी जगह पर करे जहां पर उसकी माँ को जलाया गया था रूही ने तब जोधन से ऐसा कहने के पीछे की वजह भी पूछी थी लेकिन जोधन ने कोई जवाब नहीं दिया था उस वक्त रूही को यही लगा था कि शायद उसके पिता का उसकी माँ के साथ काफी इमोशनल अटैचमेंट था इस वजह से उन्होंने ये बात कही थी रूही ने यह बात उतना सीरियसली लिया भी नहीं था लेकिन फिर बाद में जब जोधन सिंह की दिमागी हालत खराब हो गई तब भी उसके द्वारा रूही से ये बात बहुत बार कही गई थी रूही को तो अपनी असली माँ के बारे में पता भी नहीं था तो फिर भला वो इस मामले को कैसे सीरियसली ले सकती थी लेकिन जब पुलिस ने जोधन सिंह को अरेस्ट किया और फिर जब ये बात खुलकर सामने आई कि हो सकता है कि औरतों के सिर काटने वाले केस में जोधन सिंह ही असली कतिल हो तब तो अपना बयान देते समय ये सभी बातें बताई रूही को जोधन सिंह के बारे में जितनी बातें पता थी सब कुछ उसने पुलिस को दिए अपने बयान में बता दिया था जोधन सिंह का नाम सीरियल मर्डर केस में आने के बाद से तो रोही बिल्कुल रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन से उसका उसका ख्याल रखने वाला उसका बाप कोई सीरियल किलर भी हो सकता है रोही के लिए पुलिस की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था वो बहुत डर गई थी लेकिन इसके साथ ही उसने पुलिस को वो सभी बातें बताई जो जोधन सिंह ने उससे कभी मजाक में भी कहा था जब शुरुआत में विक्रांत को जोधन सिंह की इस इच्छा के बारे में पता लगा कि वो अपनी पत्नी के जलाए जाने वाली जगह पर ही खुद का भी अंतिम संस्कार करवाना चाहता था तो उसे नॉर्मल लगा लेकिन उस दिन डुप्लीकेट टास्क वाली घटना के बाद से विक्रांत के सोचने का नजरिया बदल चुका था उसके दिमाग में यह बात आई कि जब जोधन सिंह के दिमागी हालत ठीक थी तब उसने अपनी पत्नी वाली जगह पर अपने दाह संस्कार की बात की तो वो तो ठीक है लेकिन पागल होने के बाद भी वो बार बार ये एक बातें क्यों कर रहा था कहीं इसके पीछे कोई मैसेज तो नहीं छुपा हुआ है आगे अगर जोधन को यह पता था कि रूही उसकी असली बेटी नहीं है तो फिर भला वो किसी दूसरी औरत से ये बात क्यों कहेगा कहने का मतलब कहीं ना कहीं जोधन को भी यह पूरा विश्वास था कि रूही ही उसकी असली बेटी है लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है अंत में विक्रांत को नीचे की एक कंडीशन समझ में आई उसे लगा कि हो सकता है कि जोधन सिंह और रूही की माँ के बीच कोई संबंध रहा हो लेकिन शुरुआत में विक्रांत ने इस विचार को सिर्फ अपने दिमाग में ही दफन रहने दिया उसने इस दिशा में कोई इन्वेस्टिगेशन करने का भी प्रयास नहीं किया लेकिन जब बाद में रूही का डीएनए मैच हो गया और फिर उसके असली माँ बाप का पता चल गया तब कहानी पूरी तरह से बदल गई खासतौर से तब जब विक्रांत को यह पता लगा कि रूही की माँ की मौत उसके पैदा होने के एक या दो महीने बाद ही एक्सीडेंट में हो गई थी विक्रांत को यह बात थोड़ी हजम नहीं हुई और फिर तब जब विक्रांत को कहानी का जोर समझ आया अब अगर जोधन सिंह रूही को अपनी असली बेटी मानकर उससे ये कह रहा था कि उसकी मौत के बाद उसे उसकी माँ की जगह पर जलाया जाए तो फिर कहानी कुछ इस तरह से नहीं हो सकती हो सकता है कि रूही की माँ के साथ जोधन सिंह का रिलेशन रहा हो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे हों और आपस में शादी भी करने वाले रहे हूँ लेकिन फिर किसी वजह से मीरा ने जोधन का साथ छोड़कर अजय ठाकुर से शादी कर ली हो और फिर अजय से ही रूही का जन्म हुआ हो लेकिन इधर जोधन को लगा कि रूही उसकी बेटी है इस वजह से उसने रूही को अपने पास लेने का प्लान बनाया हो रूही उस वक्त मीरा के पास रही होगी और जो धन उसे चुरा कर भागने लगा होगा